हरिना सं की जय रूप सनातन भट्टो रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टो दास रघुनाथ सरविष्ण प्रभु की राय रमानंद शरद मदय रूपानु गुगुरु हरिनाम संकीर्तन जय हरिनाम प्रभु किय गौरानंदी सभा में उपस्थित सभापति महादय मठ की वर्तमान आचार्य श्री श्रीभक्तिर सागर सिंह महाराज अन्नति दंदी गण ब्रह्मचारी बिंदु सत्यु मंडली मातमंडली सबको के चरण में ज्ञापन करते हुए वैस पूजा का अवसर पे को बाक पुष्पांजलि देने के लिए मेरा ऊपर आदेश हुआ बंदे गुरु वंदे गुरुपद्वंदम भक्त बिंद समितम श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिचरण गोपीजन सामूत बिंदवन के वंशाकल्पतरुश्य सिंधु पतिता नंग पावुनेभ्य वैष्णवभ्यो नमो नमः मुक वाचा लंगुम लिरी यद्कम बंदे परमाधवृंद वै प्रिया वैकेशवास नक्तिपदी देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चईव नरत्तम देवी सरस्वती वतो जय मुदी संकर्तने कथोपदेश गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति भक्ति प्रमदा ख श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद श्री आद्वत गदाधर शिवासादी श्री गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नईवात्मनो प्रभुर निजलाभपूर्ण नैवात्मनो प्रभुर निजलाभपूर्ण मनम जनाद विदुषोकुण विनी जज जनो भगवते विदधी तमान चात्म ने प्रतिमुखो साम भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरुस्वामी ठाकुर पोपाजी ने बताए जे गुरु तत्व अखंड तत्व गुरु तत्व अखंड तत्व है भगवान बलराम जी भिन्न भिन्न रूप पकड़ कर हमारे सामने गुरु शिक्षा गुरु दीख्यागुरु का रूप में सामने प्रकट होते हैं बलराम जी बद्ध जीवों का कष्ट देखकर अपरा की जगत का संधान देने के लिए भिन्न भिन्न रूप पकड़कर कभी वो सिला भक्ति प्रमोद के स्वामी गुरु महाराज के रूप में आते हैं कभी कभी सिसिल भक्ति द्वितो माधव गोस्वाई महाराज के रूप में आते हैं कभी सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाध के रूप में आते हैं कभी कभी शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वी महाराज मेरा शिक्षा गुरु के रूप में आते हैं कभी कभी शिल भक्ति सुंदर सागर गोस्वाई महाराज के अलग अलग रूप पकड़कर इस जगत में प्रकट होते हैं अपराखित जगत में ले जाने के लिए भागवत में सुंदर बताएं ये गुरु वैष्णव का ये जगत में आना इसका पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है संदर्भ में संदर्भ है संदर्भ में जिब गोस्त सुंदर लिखे हैं भागवत में सुंदर भागवत में सुंदर बताएं हैं जौन हो स विमुखो सद अधर्मशील स सुदुखित सोनो गृहाये हो चौरती नो नम भूतानी भव्यादन स भागवत का सिद्धांत तो है भागवत में बताए हैं जौन स्व कृष्णात विमुख दैवात ये जगत में भगवत विमुख जितना जीव है सब संसार में भटक रहे ये संसार को ही अपना माना भगवान बोल के जैसे कोई चीज ही नहीं है वो लोग जानते नहीं है इसी में डूबे हुए हैं इधर भागवत जी बताते हैं ये जौनो स कृष्णाध विमुख सो दैवाद अधर्म स सुरूप की तस् जो ये जगत का जो विमुख आदमी है दुखी है अगर कभी कभी अगर थोड़ा वो सुख भी मिल गया वो भी दो पल का सुख है वो भी रहने वाला नहीं है एपरेंट सिर्फा जी एक तो सुंदर किताब लिखा था पतला ट्रूथ रियल एंड ऐपरेंट ट्रूथ रियल एंड एपरेंट भागवत में भी सुंदर बताते दे। देखो ये संसार तुम्हारा नित्य नहीं है संसार को तुमने अपना बना लिया लेकिन यह संसार तुम्हारा नहीं है संसार शब्दों का संस्कृत में व्याख्या किया जाए तो उसमें संश्री सं मतलब गम धातु गमन अर्थ गमन किया है ये जो संसार अपना नहीं है संसार में आप किसी भी हालत आ चुका आप पहुंचा लेकिन आ, आपको यह संसार में नहीं रहना है यह संसार में आपका थोड़ा कर्म फल है इसको भोगने का बाद फिर आपको छोड़ना पड़ेगा बाशांसी सिरनानी गिरनानी जथा वि आयो नवानी गृहनाती नरो अपराणी ये जो श्लोक शरीर को छोड़ना पड़ेगा इधर भगवत में बताया कि जो लोग विमुख है भगवान से विमुख है वो लोग दुख में डूबे हुए हैं संसार का सुख भोग रहे हैं लेकिन इसमें जो वास्तव सुख नहीं है क्योंकि लोग सुख का स्वरूप जानता नहीं सुख का वास्तव स्वरूप क्या है लोगों को मालूम नहीं ये लोगों को बचाने के लिए जौन स कृष्णा विमुख स्व दईवाद अधर्मशील स सुदीक्षित अधर्मशील धर्म किसको बोला जाता है अधर्म किसको बोला जाता है धर्म का परिभाषा क्या है शास्त्रों में बताया है कि एगारह स्कंद में सुंदर जो जिस चीज को पकड़ने से धावन निर्मिलित व नेत्रे न स्कलित न पत की जिसको एकदम पकड़ने से आप किसी भी हालत चलो लेकिन आपको पतन और स्खलन नहीं होगा इसको भागवत धर्म बोला और भी सुंदर व्याख्या है धार्यते त्रायते इति धर्म जिसको धारण करने से आप भाव को भाव को पार करके जाओगे निश्चित ये विचार करने से जैव धर्म में या पूरा तमाम शास्त्रों का विचार करो इसमें देखोगे धर्म बोलने बोलने जाओ तो इसमें भागवत धर्म ही आता है समाज धर्म लोक धर्मो जो सब है अपारेंट धर्म है अपेक्षित धर्म है सबसे ऊपर है भागवत धर्म जिसको आत्मधर्म बोला जाता है जिसको आत्मधर्म बोला जिसको जैव धर्म बोला जिसको वैष्णव धर्म बोला जाता है इसको पकड़ने से आपको क्या होगा आप अपराधिक जगत में जा सकोगे नहीं तो आपका जाने का कोई चांस नहीं बात जरा सा लिए है हम छोटी सी थोड़ा सा समय में व्याख्या करने का लेकिन टाइम नहीं है इधर बताया कि इसीलिए भगवान का अपना आदमी निजी आदमी जो है भगवान का अपना आदमी को भेज देते हैं भगवान भगवान अपना आदमी को भेज देते हैं अपना पार्षद को जाओ दुनिया में जागे मेरा बात बोलो अपना आचरण दिखाओ आय अमृतोम आय भगवत तत्व भगवत वाणी के द्वारा इन लोगों का हृदय जो है उसको शोधन करोगे और हमारा बात भेजोगे यही काम है बैस जो आज जो बैस पूजा है इसमें बात बोलने जाए तो बहुत समय लग जाएगा समय थोड़े से समय में बताना है ये बैस ये बैस शब्दों जो है बैस शब्दों का बैस शब्दों का विचार है विस्तार करना बैस शब्दों का अर्थ है विस्तार करना प्रोपागेट करना टू प्रोपागेट वाट टू प्रोपागेट क्या प्रोपागेट करें बोले ये शब्द ए चुपचाप बोलो शब्द ब्रह्मो को प्रोपागेट करो बैस जी का पहला दायित्व है The first and foremost responsibility with बैसदेवा is to propagate transcendental sound vibration, अपरागित शब्दों को विस्तार करने का ही पहला ड्यूटी है बैसदेव का यह छोड़ के जो दूसरा ड्यूटी है यह दूसरा ड्यूटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सबसे बड़ा ड्यूटी है अपरागित शब्दों को विस्तार करो बोले क्यों अपरागित शब्द ब्रह्म अगर नहीं रहता तो यहां सागर महाराज बैठा है किस भक्ति प्रमुख पुरुग महाराज बैठा है कि चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति ऊपर में है इज गोइंग टू आइडेंटिफाई अगर शब्द ब्रह्म नहीं रहे तो कौन आपको परिचय करा देगा ये चैतन्य महाप्रभु है ये है भगवान है ये वैष्णव है इसका गुनावली ऐसा है कौन परिचय कराएगा शब्द ब्रह्मो का उपस्थित नहीं है तो आपका सारे सदन भजन सारे मिट माट यहां तक कि जन्म से आपका जो पैदा हुआ था तब से ही आप दुनिया का साथ नाता जोड़ने के लिए शब्दों तो का सहारा लिया आपका मैया ऐसा किया जब आप बिस्ना में छोटा तो आप ऐसा देखते हो बच्चा इतना बच्चा वो कुछ नहीं समझते लेकिन साउंड ऐसा करो वो देखेगा साउंड आता है तो दुनिया में आपका जो दुनिया का जो नातादारी रिश्तेदारी से जोड़ा है सो साउंड के द्वारा जितना मेटेरियल एजुकेशन प्राप्त हुआ है आपने सब सब जड़ जगत का शब्दों के द्वारा लेकिन अपरागित तो शब्दों के औपरागित तो जगत का साथ नाता तोड़ने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है एक है सब्त वो भी जहां तहा मिलता नहीं एकदम पक्का संत गुरु, गुरु वैष्णव महात्मा का बस मिलता है प्रहलाद महाराज जी निशिंग देव का पास रोया है रोते रोते बताए ये श्लोक सुनना है व्याख्या करने से बहुत हफ्ता के हफ्ता बीत जाएगा सुंदर सुंदर श्लोक प्रहलाद महाराज जी सुंदर बता है नो तो में तब कथा सुबई कुंठना नोत मनो में तब कथा सुबई संप्रियते दुरित तुष्ट माधु तीव्रम काम हर्ष सो भयम तस्मी कथम तब गतिमि सामिदीना तस्मीन कथम तब गतिम बिमिशाम निशिंगदेव प्रद प्रद महाराज निशिंगदेव के बता रहे प्रभु आपका पास जो आपका पास पहुंचाने का कोई रास्ता हमको नजर नहीं आता एक जो रास्ता खुला है उसमें मेरा दिल मेरा जो दिमाग है चलता नहीं नोटॉक नो ए मनो हमारा ये मन है काम क्रोध से भरा हुआ है ये मन हमारा आपका कथा में लगता नहीं समझा मेरा बात आपका प्रवचन जो चलता है अपरागृत संतों का वानी उसी में हमारा दिल लगता नहीं और आपका पास जाने का तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है प्रोपा जी ने बताया जड़ जगत का आदमी जितना है लाखों करोड़ करोड़ आदमी किसी का हिम्मत नहीं कि वो अपरागिक जगत का साथ संबंध जोड़े अपरागित जगत का साथ संबंध जोड़ने का बद्धजीप का कोई रास्ता नहीं है <स लगत दुणाना> बद्दजीव <बद्दुणाना> का कोई रास्ता नहीं एक ही रास्ता है वो क्या है प्रोपा जी ने बताया ये शब्द ब्रह्मों का सहारा आप ले लो शब्द तो ब्रह्मों का सहारा ले लो तो आपका रास्ता खुल जाएगा इसी बात को महाराज नई तो मनो में तो कथा सो वही कुंठना तो संप्रिय हमारे दिन में अच्छा लगता है जहां आपका कथा कीर्तन है लगता है वहां से जाके सो जाए या गप करना शुरू कर दे बातें करने में लग जाता है कथा नहीं सुनता क्यूँ माया देवी उसका असर पड़ता है इसलिए बोला नई तो में तब कथा सो वही तो संप्रियते दूरी तो दुष्टम असाधु तीब्रम हम असादु है काम क्रोध में भरपूर है असादु तीब्रम कामा हर्षो को ऐसे भैया काम क्रोध से बिल्कुल भरा हुआ है कभी हंसने का मौका आ गया तो हो हंस लिया कभी रोने का मौका आया तो रो दिया क्योंकि संसार में स्थिति है ये आम आदमी जानते नहीं है कि ये संसार तुम्हारा नहीं है संसार से जाना है और बैस का अगर सहारा नहीं ले लो तो आपका अप्रागित जगत में जाने का कोई रास्ता है नहीं बैस मतलब गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव का सहारा ले लो जो अप्रागित शब्दों ब्रह्मों का द्वारा अप्रागित प्रमोचन के द्वारा आपका दिल का जो खिड़की है खिड़की के खोल देंगे खोल के पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे अपरागित जगत का जितना सारे वार्ता है वार्ता मैसेज यू कैन गेट एवरीथिंग एंड यू कैन कंट्रोल यूर सेफ अकॉर्डिंगली एंड यू कैन अल्टीमेटली गो देर अदरवाइज नॉर्थ जाने का कोई रास्ता नहीं है तो बैस का मतलब है विस्तार करना आज वैस पूजा है ये बैस पूजा का अतिथि बड़ा महिमामय है महाराज जी ने बताया चैचन्द्र महाप्रभु ने यह वैस पूजा का प्रचलन करके दिखाया ये नहीं कि चौचंद्र महाप्रभु वैस पूजा दिखा हमारा पहले कहाँ था पहले भी था शंकराचार्य जो है जो मायावादी शास्त्र प्रचार किया है वो तो वैष्णव है वैष्णव आनंद जम्भू वो तो मायावादी नहीं है लेकिन मायावादी शास्त्रों को प्रचार किया लेकिन उसका भी संप्रदाय में वैस पूजा का पंचक वैस पंचक का व्यवस्था है शंकराचार्यों के संप्रदाय में निम्बार का संप्रदाय मद्दाचार्यो विष्णु स्वाय कहा जाओगे हर जगह वैश पंचक का व्यवस्था है लेकिन एक बात कान खुल के सुनना पड़ेगा कि जो आम आदमी वैस पूजा करता है और जिसका रियालाइजेशन ऊपर तक पहुंचा है उसका वैस पूजा दोनों में अंतर है यहां तक कि मायावादी जो मायावाद पूर्ण है हृदय वो भी व्यास पूजा करने जाता है लेकिन उसका वैस पूजा और तुम्हारा वैस पूजा आज जो तुमने किया है कीर्तन किया आनंद के स्वाद ये दोनों बराबर नहीं है आपका जो वैस पूजा है ये भक्ति का द्वारा आपने वैस पूजा किया है आज जिनको बैस मान के आप पूजा किया है आप सागर महाराज जी को बुलाओ आप जाके पूछो आपने आज इतना लाखों हजारों आदमी का सामने आप जो अपना पैर को धुलाए पूजा कराए ये आपने कराए महाराज बोले राम राम हमने नहीं किया हमारा पूजा हमने नहीं करा है हम लोग देखते हैं सागर महाराज के चरण धुलाया जाए लेकिन अस्थित आदमी वो नहीं है ये तो सामने उसका शरीर है बाहर में लेकिन उसको पूछो तो के दैनिक बोला नहीं हमने अपने पूजा नहीं कराया हमने ना ही अपना पूजा कराया पूजा कराया तो बैस जी का ऐसा हर गुरुजी जी यही बात बोलते हैं ओपा जी बोलते हमने अपना पूजा नहीं कराया हम तो हमारा सामने बैठा हुआ सारे हमारा गुरुवर्ग है हम किससे अपना पूजा कराएगा मतलब सदगुरु का भावना रहता है जो वो अपना पूजा नहीं कराता है, वो, अपना वो अपना गुरु जी का पूजा करता वो सोचता है सोचता है भक्ति सिद्धांत वो सोचता है कि हमारा गुरुजी का पूजा होता है वो सोचता है कि उसका गुरुजी का पूजा है ऐसे करते करते सारे पूजा थ्रू वन थ्रू वन प्रोपर चैनल इट डायरेक्टली गोस टू द लोटस स्पीड ऑफ चैतन नित्यानंद प्रभु और राधा रानी राधाराणी मधुर रस में विचार करो राधा रानी राधारानी अभी, अभी नहीं बताएंगे नित्यानंद तक विचार को समाप्त रखेंगे सारे पुष्पांजलि नित्यानंद तक किया सागर महाराज के चरण में नहीं किया हमने देखा है श्रद्धा करके पुष्पांजलि ले दिया लेकिन पुष्पांजलि डायरेक्ट नित्यानंद बबू का चरण में किया है तो ये जो विचार है तो मायावादी का जो बैस पूजा है और आपने जो इतना भगवान आपको भेज दिया पंजाब से से ना जाने खान कहा से क्यों आ गया ये बैस पूजा करने के लिए ये बैस पूजा और मायावादी संप्रदाय में बैस पूजा एक नहीं एक उदाहरण दे रहे आप बैस पूजा करने का साथ साथ समझोगे कि ये सागर गोस्वामी महाराज के रूप में साक्षात जिला भक्ति वल्लभ चित्र में विराजित है ये दूसरा कोई नहीं है मेरा गुरुजी उपस्थित है इसको बोलता है पूजा जब तुम्हारा गुरुजी जी का चरण में पुष्पांजलि पुष्पांजलि देने जाए जब तुम्हारा गुरुजी जी का चरण में पुष्पांजलि देने जाए वो पुष्पांजलि मेरा गुरु के चरण में पहुंच जाए दैट इज कॉल्ड एक्चुअल व्यास पूजा बोलो गौतम आनंद है हरिहरि इसका बोलता है एक्चुअल वैस पूजा दैट काइंड ऑफ़ फिलोसॉफी दैट काइंडीलिंग योर हार्ट अदरवाइज योर वैस पूजा तो मायावादी का वैस पूजा कैसा है वो वैस पूजा भी करता है और बोलता है गुरुजी गलत गलत गलत किया है गुरुजी गलत किया है गुरु, किया है। गुरु का जो नित्य स्वरूप वो लोग मानता नहीं जैसे चौतन्य चित्र में चौतन्य महाप्रभ मायावादी लोगों का सामने विचार करके बोलते हैं वाराणसी में प्रकाशानंद तो सरस्वती का आसार बोलते गुरुजी का तो हम लोग नित्य स्वरूप मानता है लेकिन चैतन्य महा को उधर देखा है कि ये शंकराचार्य जी जब मायावादी भाषा लिखा है बैस भान तो बोली उठाई दो विवाद ए बच्चा बैठो बैस भान तो बोली बैसदीप जी भूल किया शंकराचार्य जी मायावादी भाषा लिखने के टाइम में बोला है बैस जी ने गलत किया बैस जी गलत किया भूल किया जिसको तुम बेज बोल दिया जिसको तुम गुरुजी बोल दिया हाउ यू कैन फाइंड फॉल्ट विद गुरुजी? एक कैसा गुरु पीजा है तुम्हारा तुम्हें भी गुरुजी का पूजा भी करोगे और बोलेगे गुरुजी का अंदर ये सब दोष है तो कैसा गुरु पीजा तो यह तो मायावादी गुरु पूजा हो गया गुरु पूजा हुआ नहीं गुरु पूजा तो वो है जो भक्ति के द्वारा आपका हृदय दिगलित होके जो आपने कीर्तन किया है आज बड़ा आनंद आया आज बड़ा आनंद आया हमको ऐसा लगा कि हमारा गुरुजी का व्यास पूजा में बैठा हुआ था लगा इसलिए लगाया भक्तिवाल तिथुश्री महाराज का व्यास पूजा हुआ था कुछ दिन पहले रामन ये थोड़ा कथा बोलने का अवसर मिला हमको रोना आ गया बोले वो वैस पूजा हमारा याद हो गया गोपाल जी का वैस पूजा ये वैस पूजा है और एक बात ध्यान से धुंधना गुरु का जो प्रज है गुरु का प्रिय जन है सपोज गुरु का कोई प्रस्तो आदमी है जय सागर महाराज जी शिला वैष्णव महाराज को बहुत प्यार करता है ये ऐसे नहीं पूर्व जन्म का कोई संस्कार है सेवा किया जन्म जन्म से गुरु सेवा चल रहा है सेवा करने के बाद जो उसको पूर्ण किफा मिला है तो उसको भी हमको प्यार करना पड़ेगा समझा मेरा बात जब गुरुजी को प्यार करेंगे देख गुरुजी का जो प्यारा है उसको लाख लगाएंगे ये गुरु पूजा नहीं होगा अगर उनमें उम्र कमी का कारण कुछ कमी दिखाई दे तो हम सोचेंगे इसमें उसका डिफिशियंसी नहीं है ये बच्चा है थोड़ा वैष्णव संग करते करते सब सीखेंगे हम चाहता हैं जितना सारे भक्तों लोग इधर है सारे पहुपा जी का आचरण हमने वैष्णव महाराज को बार बार ये बात बोला वैष्णव महाराज सुनो कान खुलकर आजकल का दुनिया में श्रील तीर्थी महाराज जाने का बाद ये सब महाजन जाने का बाद हमारा रोना आता है किसका पास जाएगा तो आई एम नॉट एक्टिंग एक्टिंग एस आचार्य आई लाइक टू सी यू इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल आचार्य तुमको अलाय बलाय का आचार्यों का काम नहीं करना है तुमको अगर गुरुजी जी आचार्यों का काम दिया है तुमको करके दिखाना है जिसमें आचरण आदर्शो संस्कार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए रहो क्या चाहिए बोलो हम लोग है तुम्हारा पीछे कितु तुमको सहायता करना मतलब सागर महाराज जी का सहायता आज तीस महाराज जी ने सागर महाराज जी को अपना दोस्त समझा अपना भाई जब भी देखता आओ गुरु भाई अपना भी सब देते हैं उनको ले जाओ आपने बहुत किया है पोपा जी का अबीर के लिए ले जाओ और पर्वत महाराज जी का सेवा करो यहां हुआ लेकिन आदमी गलत समझते हैं महाराज जी वो समझता नहीं महाराज जी का जो हृदय है पूरा बच्चा का माफिक हमने जो भागवत श्लोक काल बोला था काल जो शुरू किया था उसमें दो भागवत श्लोक का मिक्सिंग हो गया था अचानक और दोनों का व्याख्या नहीं हो पाया किसी भी हालत से पहला श्लोक का थोड़ा व्याख्या करके हम छोड़ेंगे पहला श्लोक जो पहला श्लोक जो किया है तो वो श्लोक में क्या वो श्लोक में सुंदर भाव है जे जगत का आदमी हम थोड़े सी शब्द में छोड़ देंगे क्योंकि और महात्मा लोग है बताएंगे ये श्लोक में जो पहले शुरू किया था प्रवचन का पहले शुरू किया था वो श्लोक का माने थोड़ा सा शब्द में हम बता देंगे थोड़े से शब्दों में उसमें क्या है भले जो गुरु वैष्णव का पूजा हो रहा है आप देखते हो उसका हृदय इतना साफा है उसमें अपना पूजा प्रतिष्ठा का कोई भावना नहीं है उसका दिल इतना साफा रहता है कि जो भी पूजा करो अभी जो बताया सब पहुंच जाता है सब पहुंच जाता है ऊपर इसलिए भागवत जी महापुराण में प्रोलाद जी महाराज बोलते हैं जत जत जनो भगवते विदी मानम जो भागवत तो ग्रंथ भागवत और भक्त तो भागवत हैं इन लोगों को जो बाहरी आदमी जिसका कंसियसनेस थोड़ा डिग्री पर पहुंचाए अप टू सर्टेन लेवल दे कैन रियलाइज द ग्लोरीज ऑफ गुरु वैष्णव एंड एंड शास्त्र आई I मीन mean, चौतन चौतन चौतन भागवत भागवत जी वो लोग क्या करता है वो जो सम्मान देते हैं वैष्णव को विरोधी तो मानम, जो सम्मान देते हैं वो सम्मान वो अपने लिए नहीं रखते सारे भगवान का गुरु वैष्णव के लिए पहुंचा देते हैं बाटपारी नहीं कर जो कुछ भी दो या प्रणामी दो आपने प्रणामी दिया आज तो हमारा गुरु जी ऊपर से देखता है ये प्रणामी लेकर क्या करता है इसका कोई बैंक अकाउंट आएगी न कि जाके प्रेस में दे दिया मेरा ऊपर ऊपर से नजर लगता है नहीं तो हमारा हिम्मत नहीं रहेगा आपका साथ में बात करने का एक पैसा भी आप लोग प्रणामी दिया ये पैसा को चुन चुन उसको देना है जहा वानी का प्रचार में ग्रंथ सेवा या प्रभागित इंटरनेट में हरी कथा को विस्तार कर दो जो अपराधिक जगत का पोपाजी का वाणी पहुंच जाए डोर टू डोर ऑल ओवर द वर्ल्ड वी वांट दिस वांट दिस ब्लेसिंग हम बैस चरण में यही प्रार्थना करते हैं कि बैस जी आपको तो हम हम जैसा गाधा कोई दुनिया में लाए हो तो ऐसा कृपा करो तो आपका जो अपराधिक वाणी तो वैभव है ये वानी वैभव कम से कम थोड़ा बहुत तो हमारा तो क्षमता तो है नहीं कुछ मंडव कुछ नहीं है फिर भी आ, कुछ प्रचार कर सके अपना आचरण के द्वारा दुनिया का संजय बैंस का वाणी क्या है ये थोड़ा उपस्थित कर सके इस बोल के हमको इधर ही विश्राम देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे महात्मा लोग हैं वो बताएगा हम खमा चाहते हुए आपका सामने विश्राम ले जाऊँ आपका भोजन को बांछा कल्पिंद वैष्णव